ओम ज्ञानी मिन्धस्यानंजनशलाकया चक्षुर्मील येन थम श्रीगड़े नम रथारूढ़ो गच्छन्ति मिल चूद स्तुति भावं प्रतिदूम का स्वयं दया सिंधुर्बंधु सकल जगता सिंधुर सुते जगन्थ स्वामीनयन प्रत्याई भवतु मे जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर आलू होकर सड़क पर चलते हैं तो हर कदम पर ब्राह्मणों के बड़े बड़े दल तेज स्वर में प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं उनके आनंद के लिए इसको सुनकर भगवान जगन्नाथ उनके प्रति कृपा का भाव रखते हैं और ऐसे भगवान जगत भगवान सभी संपूर्ण जगत के लिए जब्पा के सागर और सभी के सच्चे मित्र हैं ऐसे जगन्नाथ स्वामी अपनी अटानी लक्ष्मी जी के साथ जो अमृत के सागर से उत्पन्न हुई मेरे जो so, आज रथ का व्रथ का निभा हर कदम में बहुत बड़े ब्राह्मणों का जंग रखना चाहिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति और कीर्तन करने के लिए तो लगते ही तो इतने सब ब्राह्मण तो जगन्नाथ जी की स्तुति नहीं करेंगे लेकिन सब कुछ पूर्ण होते हैं भगवान का नाम कीर्तन है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो अच्छा भी होगा अगर कोई ब्राह्मण वैष्णव भगवान जगन्नाथ की स्तुति कर वैष्णव भी स्तुति कर सके जगन्नाथ जी और ऐसे भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होंगे भगवान जगन्नाथ कभी कभी भी दुखी नहीं होते सदाई उनका दिव्य मुख में बहुत बड़ा मुस्कान है हम कभी नहीं देखते कि भगवान जगन्नाथ दुखी जैसे दिखते दिखते और भगवान जगन्नाथ जो सच्चिदानंद सचिन आनंद भगवान जगन्नाथ का नाम विष्णु का नाम तो उनका आनंद भर्दन करने के लिए भक्तगण उनकी नाम रूप गुण लीला कीर्तन करते है और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जिनका आनंद अपार है तो वे जो आनंद सागर है अपना आनंद साग है उनका आनंद का वर्णन होते हैं और ऐसे भगवान जगन्नाथ भक्जन की स्तुति और कीर्तन सुनने से और भी आनंदित होने के साथ और भी अनुकूल होते हैं उनके भक्तों के प्रति तो भगवान जगन्नाथ सदाइव उनके भक्तों को दया प्रदान करते हैं भगवान जगन्नाथ सदाइव उनके भक्तों के सच्चाई मित्र फिर भी बागजन जो जिनकी हृदय पूर्ण भगवान जगन्नाथ के चरणों पर समर्पित है और जो भगवान जगन्नाथ का आनंद वर्दन करने के लिए प्रेम भाव से भगवान जगन्नाथ की स्तुति और कीर्तन करते हैं जो तो ब्राह्मणों और वैष्णवों भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करने से उनकी स्वभाव की भक्ति वो भी वर्जित होते है और भगवान जगन्नाथ का आनंद सतित होते हैं और ऐसे वो प्रेम भावना कनिष्ठ प्रेम जो भगवान और भक्तों के बीच में है वो प्रेम भावना और भी वर्ते जाते हैं इस तो प्रशंसक करना और आशीष प्रजान तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ है और जगत के राष्ट्र मित्र भी है एक और नाम है जो प्रसिद्ध है पौराणिक इतिहास में विश्वमित्र विश्वमित्र एक ऋषि परन्तु आदि विश्वमित्र भगवान जगन्नाथ वे सद उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी सिंधु क्यों सिंधु सूत सिंधु उनका एक नाम है क्योंकि वे सिंधु की पुत्री है कैसे क्या कहानी है श्रीमद भागवत नायक तो कैसे लक्ष्मी जी सिंधु सिंधु से पुत्री कौन सी कौन से सिंधु से हाँ? शीय सागर से।, से तो क्या हुआ कैसे समुद्र मंथन से समुद्र मंथन से बहुत सारे मूल्यवान और अमू अमूल्य वस्त आए थे जैसे तो पर पहले क्या आया था सिंधु मंथन से का क्या और क्या क्या घरे का क्या नाथी हाथी रा All right, it's a quiz. कौन बनेगा क्रोपति नहीं? कौन <laughs> कौन बनेगा भक्त तो so, भगवत छत्म विज्ञानमुक्त संघर्ष तो so, और वो सिंधु से सबसे बड़ा वस्तु या व्यक्ति जो आई थी कौन थी लक्ष्मी जी तो इंद्रदेव ग्रहण की और भगवान विष्णु ये नारी जो सिंधु जाए वो मेरी मेरी लगती लक्ष्मी जी तो चिनम फर ब्रमाफी कुबलोत्ल नयन निवासीद्रहित चरण नंद शिशी रसानंदौराध सरसपूर्न सुखो जगनाथ स्वामी नयनपत्र so is Lord Jagannath online Lord Jagannath Sawana Lord Jagannath I don't know the sense with it here it says Hara Rama Kirela just say like have baa haa kirela this Krishna's ornament on the head is peacock so yeah. जस्ट लाइक यू की ब्रह्मा हूँ मैं ठीक है मैं उसके बारे में कहूंगा भगवान जगन्नाथ जिनके ने खे हुए कमल की पकड़ी के समान है ब्रह्मा जी के सिर के रत्न है आभूषण है वे हिमाचल पर्वत पर वास करते हैं उनका उनके चरण कमल अनंत देव के सिर पर रखते हुए सिरफा सिरों से करते हैं जो जलाशय समान है ऐसे जगह स्वामी मेरे मित्रों के विषय में जो ब्रमा पीड़ा चाचुर ब्रह्म के सिरों का आभूषण ब्रह्म का एक दूसरे मतलब ब्राह्मणों जो तो ब्रह्मा जी है इस भौतिक जगत में जो ब्राह्मण बहुत प्रथम ब्रह्म और ब्राह्मणों गुणाभूषित है ब्रह्म ज्ञान से आभूषित है परंतु उनके परम भूषण है भगवान की वे भगवान के चरण उनके सिरों के ऊपर व्यक्त हैं, कम से कम स्मरण ऐसे ही संस्कृत में अगर कोई गुरु जन थो तो घनिष्ठ या शिष्य पुत्र को आदेश देते है तो संस्कृत कविता में ऐसे लिखते हैं कि वो पुत्र या शिष्य वो अग्र ग्रहण करते कैसे ग्रहण कहते शीर आराध्य शीर आराध्य करके मतलब सिर्फ वो जाइस मतलब यही उपमा है और वो आज्ञा आज्ञा आराधना कहते हैं भगवान जगन्नाथ कमल धम पूर्ण विकाशित कमल दाल उनके नायन नयन जोड़ जो विकाशित कमल दाल जैसे तो भगवान सदैव हाथ से बैठते हैं और उनके नायन जो नायन Kamal -nayan, Kamal -nayan, कमल नायन कमल नयन फदमाक्ष कमल के लिए कहीं शब्द है संस्कृत में जैसे कमल फदमा अभी भाला और क्या और बहुत है आ? अरविंद अरविंद पंकज ज राजी गंबुज एक और अंकों के लिए भी बहुत शब्द सांस कर जैसे नेत्र नायन लोचन चक्षु तो ऐसे ये सब दो शब्द अलग अलग रूप से योग करने से जो तो भगवान के बहुत नाम होते हैं जैसे पद्म नायन पद्मनेत्र पदमाक्षर अरविंद लोचन इत्यादि भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्वर तो इस प्रकार भक्त का भी वाणी के द्वारा अर्थात सरस्वती सुधा सरस्वती की कृपा के द्वारा अनेक अनेक रूप से भगवान का रूप के चंद्र द्रि है। नीलाचल निवास निमा बलभद्र सुभद्राव्यम जगन्नाथा थैन मन एक फा मंत्र है ऐक्ना मंत्र है जगन्नाथ सुभद्र के निवास केवास धीनो ईलाद्रि निवासी है नीलाच निवास है, नित्या परमात्मा है, है। जगन्नाथ नित्य परमात्मा है और वे नीलाचव निवास कहते हैं बलभद्र और सुभद्र के साथ नीच चरण अनंत शिव से अनंत अनंत शे तो ऐसे भी लगते भगवान के जग्रत की क्षण जो इस जगरत के रूप में हम नहीं देखते लेकिन अनंत क्षण है असंख्य चरणों में और वे सब चरणों अनंत देव के असंख्य फन सीर के ऊपर दिया नाव के रूप में और उनके अनंत फन के ऊपर भगवान जगरनाथ के क्षण में तो कैसे भगवान के असंख्य भगवान जगरनाथ के असंख्य क्षण और हम एक जड़प भी नहीं देते जगन्नाथ की लीला ये रूप सत्य है जगन्नाथ का रूप फिर भी पहले बारा की चैचन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन किए तब वो वो रूप जो हम देखते है वो देखते थे और वो रूप वंशीवान द्विभोज वृंदावननाथ से रूप में भगवान चैचन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन रसानंद रसानंदो राध सरसवालिंग सुखो तो साक्ष नंबर श्लोक में की भगवान जगन्नाथ सदैव उनकी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहते हैं वो वर्णन था और इस श्लोक में कि भगवान जगन्नाथ राधा जिनका शरीर एक शीतल जलाधा शीतल तलाक जैसे तो वो राधा का शरीर आलिंगन करते है जगन्नाथ वो भी हमने देखते चैतन्य महाप्रभु देखते शंकराचार्य भी देखते ये, ये जगन्नाथ आश्रम शंकराचार्य की रचना जो तो भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी फती है और शायद वैकुंठ स्वीकार नहीं करेंगे परंतु लक्ष्मी फति होने पर तो भी वे राधा नस्ती है और विशेष विपुल प्रसानंद मिलते हैं श्री राधा का दिव्य शीतल शरीर आलिंगन करने से तो ये जगन्नाथ स्वामी की लीला माधुरी का वर्णन है शंकराचार्य की द्वार भगवान जगन्नाथ की गृह्य मधुर दिला कवा और वो जगन्नाथ शंकरचार्य कहते वो ही जगना मेरे नयन तत् पर आ जाए ये मेरी प्रार्थना है सतनम न भाई याचय राजंग न चल मानक्य विदभंग न याचय हंग रम्या जनकाम्यूम सदा काले काले कालेनाथ चरित्र जगनाथ स्वामी नायन पथ गामी भगत सुथा तो है राज्य के लिए न स्वर्ण के लिए न मणि के लिए और न के लिए नहीं मैं सभी पुरुषों द्वारा इच्छित सुंदर पत्नी के लिए ही मान करता हूँ मेरी एकमात्र गर्था है, कि वे है। hmm. ना ना ना की वे जगन्नाथ स्वामी जिनका सदैव भगवान शिव करते हैं मेरे मित्रों के विषय में न जानना सुंदर चैचान्य महाप्रभु की प्रसिद्ध स्तुति तो शंकराचार्य ऐसे और सब सब भक्तों इस प्रकार स्तुति करते हैं। हम श्रीमद भागवत नदी बनते हैं की स्तुति में और मुकुंदनाल शेखा के द्वारा रचित वो सब स्तुतियों में शुद्ध भक्तों इस प्रकार की प्रार्थना करते कि मैं धन धन सुंदरी इत्यादि नहीं चलता क्यों ऐसा कहते क्योंकि ज्यादा लोग जो भगवान के पास जाते हैं धन जन सुंदरी इत्यादि मगते है तो जिससे एक भगवान जो यामी है और भावना समझते तो जिससे भगवान अस्वस्थ हो कि ये व्यक्ति धन जन सुंदरी इत्यादि वो सब लोग जो चाहते है उससे नहीं है यही व्यक्ति आया है प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए सेवक सेवा, सेवा करें। तो मैं सेवा चाहता हूँ जगन्नाथ स्वामी मेरा नयन भक्त गामी हो जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं भक्ति श्री रंग सरस्वती ठाकुर एक बार बोले कि वो कर्म खंडी लोग जो बोलते जगन्नाथ स्वामी ने आनंद अनपथगामी भगत में जो कर्म कंडी है और इस जगन्नाथ आष्टा करते हैं उस उससे की बल उनका फगलामी प्रकट तो करते शक्ति फगो क्योंकि कर्म खंडी लोग जगन्नाथ स्वामी आ जाओ आ जाओ और मुझको धन जन सुंदरी दे दो इसलिए यही बेचाते हैं कि जगन्नाथ स्वामी उनके नायन भक्तगामी होंगे तो भक्जन केवल भक्जन अधिकारी है जगन्नाथ स्वामी नायन भतगामी का जनधन दूसरो जो जगन्नाथ स्वामी नया नगामी भव तुम्हे कहते हैं वे ऐसे कहने से भगवान जगन्नाथ को उपद्रव है तो फिर भी जगन्नाथ स्वामी इतना दयालु है कि कार्मिक, ज्ञानी योगी और सब प्रकार के लोग जैसे तैसे उनसे प्रार्थना करते हैं, जो तो भगवान जगन्नाथ उनकी प्रार्थना सुनते हैं परंतु वे भगवान जगहनाथ पूर्ण आनंद से भक्तन की प्रार्थना सुनते हैं और केवल भक्जन की प्रार्थना प्रार्थना पूर्ण ग्रहण करते हैं भक्ति विरा ठाकुर और जी का शुरुआत में गिंग शरणागति जहा जा, था, प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार शरंग शरणागति हो गई चाह था प्रार्थना सुने श्री नंदकुमार कुमार तो जो पूर्ण शरणागत नंदकुमार कुमार जगन्नाथ के शरण उनकी प्रार्थना सुनते हैं भगवान जगन्नाथ तो इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि सब लोग भगवान जगन्नाथ के पास जाकर मुझको धन जन सुंदरी भौतिक शुभ लाभ दे दो भक्तगण भक्तगण आते हैं और कहते हैं कि सदाव मेरा नायन भक्त हो जगन्नाथ जिससे मैं आपकी सेवा करना का अभसा तो भक्ति संघरथ ठाकुर और भी कहते थे कि भगवान जगन्नाथ का व्रत की राशि को खींचना अधिकारी है एक भक्त जो और दूसरों का खींचना नहीं चाहिए सब खींचते हैं और कोई बना नहीं है राशि को खींचना परंतु वास्तव में जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उनका पूर्ण अधिकार है व्रत को लेकिन क्या है राशिज लेकिन क्या है इस भौतिक जागर में आजाद केवल परमहम से शुद्ध भक्त जन जगन्नाथ का रथ की राशि को खींचेंगे तो बहुत कम लोग क्योंकि बहुत कम है शुद्ध भक्त हे रासिकानंद जॉस रासिकानंद प्रभु श्यांद प्रभु श्यांद किए चेत विजय चैतन्य चैचन्य महाप्रतु के अनुगाम उनका नाम ऐसे है कि चैचन्य और नये महीने कार्यों रसिकानंद एक बार जा रहे थे रथ यात्रा के लिए लेकिन विलंब हो गए और समय आया था रथ यात्रा निकालने के लिए लेकिन इतने सारे लोग भगवान जगन्नाथ का व्रथ की रसी खींच भगवान तो जगन्नाथ एक कदम आगे नहीं करते जगन्नाथ मुख्य पंडित के द्वारा सबको समझाया कि जब तक मेरा भक्त रशीतानंद नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जंगे तो बैठ जाओ सब प्रतीक्षा तो करो आने, आने वाला है राशिकानंद थे और जागृत की गए जो तो भक्तजन अधिकारी है परंतु जगन्नाथ इस भौतिक जगत में आते आर्चा विजवाह के रूप में शुद्ध भक्तों और अशुद्ध अशुद्धजनों को भी दया प्रदान करने के लिए दया सिंधु है भगवान आते हैं वो अशुद्ध जो वास्तव में शुद्ध है लेकिन कृष्ण भूलि सब जीव कृष्ण परिमुख कृष्ण को भूल कर, तो उनको मतलब अभजन को वापस वैकुंठ षण के लिए भगवान जगन्नाथ आते हैं तो सब लोग जो भगवान को खींचते हैं तो क्या हो रहा है जगन्नाथ को खींचते या जगन्नाथ जो सब लोग को खींचते तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ सबको कृपा प्रदान करते हैं से वे जगन्नाथ जो जगन्नाथ जो कृष्ण सबको आकर्षण देने वाले है तो भगवान जगन्नाथ सबको उनके पास आकर्षण करते हैं इसमें कि सदा काले काले का मत फतेना गीता चलित तो, तो शंकर शंकराचार्य शिव का अवतार है और वे कहते हैं कि सदा काले काले पति प्रमथपागिचाचार्य जो जो जगन्नाथ स्वामी नारायण प्रमथ प्रमथ पति का अर्थ शिव प्रमथ का मतलब एक विशेष प्रकार का भूत और प्रमा पति है शिव तो शिव सदाईव जगन्नाथ स्वामी का कीर्तन करते हैं और शिव भगवान शिव जो इस जगन्नाशक में शंकराचार्य के रूप में भगवान की गीति सूची करते हैं वे इस स्तुति जगन्नाथ के द्वारा प्रार्थना कहते हैं कि वो जगन्नाथ मेरे नायन भर गांव में भगवान शिव कहते हैं कि राज मण इत्यादि सुंदरी स्त्री ये सब नहीं चाह भगवान शिव के पास बहुत ही जागरणय है सबसे सुंदर स्त्री है पार्वती और पार्वती की शक्ति है सभी प्रकार का वर्भव विभव शब्द में विभव शब्द सभी प्रकार का ऐश्वर्य सृष्टिकरण जो तो भगवान महादेव का अवसर है सभी प्रकार का भौतिक सुख भोग करना परंतु कुछ भी इंद्रिय सुख भोग नहीं करके वे सदावर्ग भगवान जगनाथ की गीची सूची करते हैं और करते है प्राथना करते हैं कि वो जगना था स्वामी नर नयान खाच हो अष्टम श्लोक <laughs> हर संसारम रुजतरमसार सुरपते हर ऊ पापाल विदति अपरां यादव पते अहो तो दीन नाते निजन निश्चितद जगन्नाथ स्वामी ने तो कि देवताओं के स्वामी कृपया शीघ्र ही इस व्यक्ति भौतिक मेरे इस भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर रहा हूँ यदुपति कृपया पापों के इस असीमित सागर का नाश निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ उन पर अपने चरण को लगते हैं जो अपने को अत्य दी मानते हैं और जिनका इस जगत में कोई आश्रय नहीं है ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे हिंदुओं के विषय में तो प्रार्थना या स्तुति किस प्रकार के लोग को आर्थन करना है जो बाद बढ़ने वाल ऐसे बड़ा है ऐसे व्यक्ति को तो ऐसे वैदिक संस्कृति में वो क्या बोलते हैं सूत नगद और श्रेणी है जो वो राजा का दरबा में राजा का दरबार में वो राजा की स्तुति करते रचना करते हैं, और करते हैं तो राजा तो राजा में सबसे बड़ा व्यक्ति है एक परिपक्ष है ब्राह्मणों राजा से परे हैं वे भगवान के प्रतिनिधि है जैसे भगवान भगवीता में भगवान क्या कहते हैं राजा तो भगवान का प्रतिनिधि है नराधिपम नर समाज में में अर्थात राजा हूं भगवान कृष्ण कहते हैं तो जिस लोगों की स्तुति करना वो खनिष्ठ जन का कर्तव्य है और स्तुति करके कुछ वर्ण भी मांगना चाहिए तो सात नंबर आठ नंबर श्लोक में वर्ण प्राप्ति ये दो श्लोक का अर्थ है तो सात नंबर श्लोक में कि एक्चुअली सब श्लोक में कि जगन्नाथ स्वामी नारायण तथा का हो वो भी याचना है लेकिन वो प्रथम श्लोक में वो भगवान का गुण गुजर होता होता तो ये दो श्लोक में कि वो भक्त जो प्रार्थना कहते हैं भगवान का महिमा की कीर्तन कहते हैं तो भगवान से क्या चाहते हैं अभी फखट कहते हैं तो इस श्लोक में कि हे भगवान मैं संसारी हूं मैं संसार दुःख अनुभव करता हूं कि व्यर्थ असार संसार दुख अनुभव करता हूं जो तो आप हरी है अर्थात जो हरण करते हैं तो मेरा संसारिक स्थिति हरण हरंत द्रुत तुरंत मुझको इस संसार से उधार करो और मैं जो फा का पिशाव अपार सागर में डूब गया हो तो मुझको उससे उधार पड़ो तो ये ही निश्चित है कि जो आप को दीन मानते है और जो मानते हैं कि इस जगत इस जगत में जगन्नाथ के चरण के बिना मेरा और कोई दूसरा आश्रय नहीं है तो so, ऐसे व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के सही कृपा चलते हैं वो जगन्नाथ स्वामी नया नामी हो जगन्नाथ आश्रम पुण्यम यथक शुचि सर्व पाप विशुधा ना विष्णु स गृति तो शंकराचार्य भाभी फा को आशीवाद देते हैं इस इसमें एक आठ श्लोक है और एक और भी है वो फल सूची बहुत तो शंकराचार्य कहते हैं कि इस पुण्य जगरनाथ आष्ट वो सूची जो सूची इसको करते हैं वो सब पाप से मुक्त होते वो विशुद्ध बन जाते है और विष्णु लोग जाते हैं so, शुचित सामान्यतः इस शब्द का मतलब जो शुद्ध है अर्थात ब्राह्मण जो तो फणम ब्राह्मण है परम शुद्ध है भगवान के भक्तों तो हम सब जगन्नाथ आश्र पुण्य जगन्नाथ आश्रम फाठ करके जगन्नाथ शंकराचार्य का आशीर्वाद से विष्णु लोग जा सके और हमारे जो चैतन्य महाप्र की कृपा प्राप्त है हमारी विशेष इच्छा है वो विष्णु सबसे उपला विष्णु लोक अर्थात प्रलोक विश्वनाथी ठाकुर उनका गुर्भाष्ट की फल सूची में आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि श्री गुर्भ कम एक तदुच्चय ब्रह्म थे पत समय वृंदावननाथ साक्षात सेवल समावननाथ साक्षात सेवाए बल अभ्यास जन शोध देव कि जो ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में कुछ है अर्थात जिस गुणवश का पट करते हैं वो व्यक्ति देह त्याग समय सीधे वृंदावन धाम जरिए वहां पर भगवान वृंदावननाथ जगन्नाथ कृष्ण की सेवा ना करने के लिए अच्छा हो हम जगन्नाथ अष्टक जगन्नाथ अष्ट का करेंगे और सुबह सुबह उठ के गौरवाष्टक पाठ करेंगे शिल भोपात की कृपा के बिना जगन्नाथ की सेवा नहीं होती है तो यहाँ पर आनंद आदर शिल भोपात तो जगन्नाथ की सेवा और जगन्नाथ रात यात्रा स्थापन नहीं किए पाश्चात्य देशों में और भारत में भी तो हम जागरनाथ के बारे में क्या जान सकते हैं तो शायद अगर हम जगन्नाथ की भक्ति के प्रति आकृष्ट थे तो वो भक्ति जो सामान्यतः भारत में होती है वो भक्ति जो सब मायावाद निश्रित काम ज्ञान योगनस राशि यात्रा महोत्सव शुद्ध प्रभुपत का विशेष प्रिय है भी जगनस जगन्नाथ यात्रा की व्यवस्था की और जो बचपान ने किए थे तो बचपन मतलब शुद्ध भक्तों में तो काला लेकिन हमारी से गलते कि वे पुराकार नहीं वृद्धाश्य नहीं वो जागरसवासी यात्रा में हो जो चलाए बचपन में तो हस्त देशों जाकर शिव गोपर जागर यात्रा चलाए सबसे निकृष्ट जगन देता से बीच में सुशील गौभा की कृपा से हम अक्सर मिलते हैं श्री शिवाधाजारी श्री शिव और श्री जगन्नाथ ने बलभद्र सुभद्र के साथ उनकी सेवा शुरुभ बाध की जाए जग्रत बलदेव की रथ अर्च अच्छा की